हंगम कौन दिशा उड़िजंगम कौन दिशा उड़ी जाइ नाम बिहुना शो परही ना भरमी भरमि भोर हो नाम बिहुना सो पर ही ना भरमि भरमि भोर विहंगम कौन दिशा गुरु निंदक बंद संत के द्रोही नि... गुरु निंदक बद संत के द्रोही नींद जन्म ग गुरु निंदक बद संत बदसत द्रोही निंदे जन्म गवैं पर दारा परसंग परस पर दारा परसंग परस पर कऊँ कोन हो विहंगम कौन दिशा हो हंगम कौन दिशा भुड़ज मद पी भांति मदन तन ब्या प्य मदपी माती मदन तन ब्या अमृत तजि सुख हो मद पी माती मदन तन ब्या अमृत तजि बिश हो समझो नहीं विन की बातें समझो नहीं वा दिन की बातें पल पल घात लग गई हो विहंगम कौन दिशा उड़ गई हो विहंगम कौन दिशा उड़ गयी चरण कमल बिनू सो नर बूड़ेऊ चरण कमल बिन सो नूड़ेऊ उभि चुभि थाह चरण कमल बिनू सो नर बूड़ेऊँ उभिछ भी थाह कहें दरिया सतनाम भजन बिन कह दरिया सतनाम भजन बिन रोई रोई जन्म गवई हो विहंगम कौन दिशा बुढ़ी जय विहंगम कौन दिशा बुड़ी जय हो, दिशा, उड़ी हो। हाँ। दिशा के केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दो ही है एक दक्षिण है एक उत्तर है एक उत्तरायण है एक दक्षिणायन है एक उत्थान है एक पतन है, एक संसार है एक परमार्थ बस दो ही दिशा दो ही मार्ग एक प्रेय मार्ग है एक श्रेय मार्ग प्रेम मार्ग यह संसार का है श्रेय मार्ग अध्यात्म इसलिए पूछ रहे हैं कि कौन दिशा उड़ जाए है यह विहंगम यह पक्षी जीवात्मा ही उसी को कहा जादीन मन पंछी उड़ जाए तो ये पंछी है अभी है अभी कहाँ चला जाएगा कोई ठीक नहीं तो विहंगम कौन दिशा उड़ जाए दिवात्मा कहते हैं कि तुम कौन दिशा जाएगा नाम भी हुना, सो परहीना भरम भरम हो रही हो नाम भी हुना, सो परहीना नाम के बिना तुम तो परहीन हो गए अर्थात पंख भी नहीं है पंख से हीन हो और जिसके कारण अब नाम का बोध नहीं हुआ अपने निज स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो परहीन हो गए पंखहीन हो गए और भ्रम भ्रम करके इस भवसागर में ही पड़े रहोगे जैसे उस पक्षी की बात जो बंद कोठरी में शीशे की बंद कोठरी में वो जो है आ जाता है तो बार बार कितना हो कोशिश करता है निकलने के लिए लेकिन वो निकल नहीं पाता है अंत में वहीं में वहीं में पड़ा रह जाता है तो जब नाम के जाने बगैर यह जीव रूपी पक्षी चाहे कितना हो अन्य ज्ञान संसार का अर्जित कर ले लेकिन भ्रमित होकर वो भौसागर में ही पड़ा रहता है हर क्या करता है गुरु निंदक बद संत के द्रोही वह गुरु की निंदा करता है संतों से द्रोह करता है क्योंकि संसार का ज्ञान भी एक ज्ञान है ज्ञान है जिसके कारण वह इसी संसार को ही सब कुछ समझता है तो गुरु निंदक बंद बद संत के द्रोही निंदा जन्मगोई है और निंदा करने में वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है अपने को ही बड़ा मानता है अपने को ही ज्ञानी मानता है अपनी कोई ही सब कुछ मानता है अहंकार बस जो मैं जानता हूँ वही सही तो ये बात करके जीवन व्यतीत करता है परदारा दारा प्रसंग परस्पर कहूँ कौन गुण रही परदारा दूसरों के साथ दूसरों की संगत दारा सुत पति पत्नी क्या क्या चीज़ें हैं इस संसार के के परस्पर कहूँ गुण पिनमी रहकर तुम्हें कौन गुण प्राप्त होगा माया की तो बसीभूत हो काम क्रोध लोभ मोह मतमत सर के बसीभूत हो तो, तो इसमें कौन सा गुण कौन गुण पाएगा अरे गुण तो तब हो जाएगा जब तुम तो अपने स्वरूप को पहचान जाएगा अपने नाम को जान जाओ फिर सब बंधु बांधव दारासु सब कुछ परमात्मा का ही परिवार समझ में आएगा परमात्मा ही समझ में आएगा सबके अंदर परमात्मा को ही देखोगे फिर सब वही एक ही देखेगा केवल एक ही रह जाता है फिर दूसरा रह ही नहीं जाता कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए मद पी माती मदन तन व्याप्य और ये का शराब पीकर ये काम क्रोध लोग मो मद मत्सर का शराब पीकर उसमें तुम मतवला हो जाते हो और वह मदन यानी काम तुम्हारे शरीर में व्याप्त रहता है और इतनी नहीं अमृत तजवीज खी हो जिसके कारण तुम अमृत को भुलाकर और विष को पीते हो लेकिन समझते हो कि यही अमृत इंसान विष रोज पीता है लेकिन समझता है कि अमृत पी लें फर्क इसी बात का पीता है विष समझता है अमृत यही कारण है वह चौरासी में पड़ा ही रहता है ये विषय वासनाएँ ही विष हैं काम क्रोध लोम मोह मधमसर ही विष है और इसी के अधीन रहकर इसी के लिए कार्य करना तो विषपान करना ही है यदि अमृत पीना है तो फिर हमें सत्य अवस्थित होना होगा सुन में अवस्थित होना होगा अपने निस्वरूप को जानना होगा तब हमें उस अमृत का भंडार मिलेगा जिसे हम रात दिन पीते रहेंगे कहते हैं समझो नहीं वा दिन की बातें उस दिन की बात तुम नहीं समझे पल पल घात लगी हो जो दिन की पल पल तुम्हारे ऊपर घात लगा हुई है यानी मृत्यु का दिन वो काल पल पल पीछे ही है वो बिल्कुल गिन रहा है सांस को बिल्कुल पीछे लगा हुआ है मन के रूप और वो सांस को गिनते ही रहता है ज्यो ही समय आएगा वो अपना काम कर जाएगा घात लगाए बैठा है कह करा पल पल घात लगाई हूँ पूरा घात लगाए बैठा हर क्षण निगरानी कर रहा है घात लगाए बैठो पै हों घात लगाई हूँ चरण कमल विल नर बुले उब चुग छा ना पै हर ये चरण कमल अर्थात सदगुरु की चरण कमलों के बिना क्योंकि सदगुरु के चरण कमल ही वह अमृत का पान कराते हैं अमृत की वर्षा सदगुरु के दरबार में होती है वह चरण कमल के ध्यान के बिना सोनर बूढ़े उपचुप थान पर इस भवसागर में वह बूढ़ेगा उपचुप करेगा और था का भी पता नहीं चलेगा कि कितना गहरा भी ये भौसागर है।, है ना कितना गहरा भौसागर है उपछुप उपचुप करते हुए डूब मरेगा यह बात है गुरु के चरणों के भाव में तो कह दरिया सतनाम भजन गुण रोई रोई जन्म जन्मगि तब दरिया साहब कहते हैं कि वो सतगुरु के नाम वो सतनाम परमात्मा के नाम के भजन के बिना अब वो रो रो कर जीवन गवा देता है अंत में काल का ग्रास बन जाता है रोई रोई जन्म गोई ये जन्म उसके लिए एक बोझ बन जाता है बार बन जाता है और रो रो कर एक दिन काल आ जाता है ले जाता